नमस्कार मैं हिम्मत कुमार पंड्या पूना से और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष बातें मुलाकाती कार्यक्रम में लगाती और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ अजय जी हमारे साथ उपस्थित हैं नंदुरा से महाराष्ट्र से और आप प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम करते हैं और ब्रह्मा कुमारी से हाल ही में आपका जुड़ना हुआ है तो एक अच्छा एक्सपीरियंसेस आपको जो हुए हैं वो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ में तो आप सभी की तरफ से अजय जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रेडियो प्रोग्राम में नमस्ते कैसे हैं आप? नमस्ते, है यहाँ माउंट आबू आकर कितना समय हुआ माउंट आबू आकर मुझे अभी तीन दिन हो गए करीब तीन दिन हो हाँ। गए हैं तो मैं चाहूंगा कि इस तीन दिन में जो आध्यात्मिक अनुभव आपको हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा ऐसा मैं समझता हूँ तो जी मैं चाहूँगा कि कुछ अनुभूतियों के अनुभव हमारे साथ भी शेयर कीजिए आप जी सर अभी यहाँ तो मैं तीन दिन से आया हूँ लेकिन जुड़ा हुआ हूँ करीबन 2007 से हम्म से तो मेरा ऐसा अनुभव है कि मैं बीमार पड़ गया था अच्छा बहुत तबीयत खराब हो गई थी ब्रोकरशिप के बिजनेस में बाहर घूमते घूमते अचानक तबीयत खराब हो गई अच्छा अच्छा तब मैं परमात्मा की ध्यान में लग गया हूँ डॉक्टर बोले आपको अगर लाखों रुपए भी लगाए तो बच नहीं पाओगे आप अच्छा तो डॉक्टर से बीच कुछ दिनों के बाद में पता चला बीमारी कौन सी है कहा एच आई वी एच आई वी एड्स एड्स की बीमारी है जहाँ अगर आपने लाखों रुपये भी लगा दिया तो नहीं आप बच नहीं पाओगे तो डॉक्टर से छोटे भाई ने कहा मेरा छोटा भाई है विजय वेरुड़ कर करके उसने कहा भाई मृत्यु होना न होना डॉक्टर के हाथों में नहीं है ना परमात्मा के हाथों में तो परमात्मा चाहे तो बचा लेगे इसमें पैसा लगाना ना लगाना है हमारी बात है लेकिन आत्मा परमात्मा जो बचाएंगे हमें उनके हाथों में आप आपका इलाज करिए और हमें छुट्टी दे दीजिए बिल्कुल हाँ वहाँ से मैं छुट्टी लेकर निकल आया हम्म तो करीबन मैंने ध्यान ध्यान में परमात्मा के ध्यान ध्यान में खुद को बहुत कंट्रोल किया फिर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली करीबन सात से आठ साल करीबन इस बीमारी को हो रहे मुझे तेरह साल के लगभग तेरह या चौदह साल हो रहे हैं ध्यान, ध्यान ध्यान में जो परमात्मा के ध्यान में मुझे चार्जिंग मिली यानी जो आत्मशक्ति मिली बिल्कुल वो बहुत सही मिली उसी वजह से मैं कॉन्फिडेंस से आज खड़ा हूँ बिल्कुल उसके बाद में मेरे एचआईवी के बाद में मेरे ब्रेन के अंदर ब्रेन टीबी हुआ उसका भी ट्रीटमेंट किया लेकिन सबका मुझे तो ये पता चला है कि दवा खाने से ज़्यादा परमात्मा से जो कॉन्टेक्ट में रहेगा उसको कोई भी बीमारी असर नहीं कर पाएगी बिल्कुल वो हमेशा के लिए शक्तिशाली हो जाएगा ब्रेन टीवी हुआ था मुझे हाँ। ब्रेन ट्यूमर नहीं ब्रेन का ब्रे... टीवी हुआ था जिसमें डॉक्टर लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी साल भर बाद साल भर रह सकता है गोलियों के ऊपर तो उसमें मैंने करीबन दो साल ट्रीटमेंट किया और आध्यात्म का योग वगैरह किया परमात्मा से सदा के लिए जुड़ता गया रोज सुबह साढ़े तीन बजे उठकर ध्यान करना परमात्मा का ध्यान में हमेशा रहना उसी से मेरे बीमारियों पर कंट्रोल आता गया अच्छा अच्छा तो और ये मेडिटेशन वगैरह पहले से आप सीखते थे या बीमार हो गए उसके बाद आपको ज्ञान नहीं नहीं ज्ञान मेरे मुझे पहले से ये मधुबन की पाठशाला खुली थी हमारे घर पे मेरे ख्याल से दो दो एक साल पाठशाला चली थी घर पे उसी से से ज्ञान और ध्यान साल हो अच्छा, हाँ। बिल्कुर, बिल्कुर। यही बीमारी में चलते चलते टीबी भी हुआ नहीं, नहीं। उसके ऊपर आयुर्वेदिक दवाई किया बहुत कुछ दवाई किया बाद में ब्रेन की एक नस बंद पड़ गई अच्छा हाँ। तो उसके ऊपर भी मैंने योग और ध्यान से परमात्मा के ध्यान से पूरा कंट्रोल करके अभी स्टेबल खड़ा होंगी क्या बात और मेरा तो कहना यह सभी भाइयों और बहनों के लिए कि अगर परमात्मा के ध्यान में रहते हो आप तो आपको कोई भी बीमारी हरा नहीं पाएगी आप नहीं। सब बीमारियों पर जीत ही पाओगे ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी है दुनिया में जो परमात्मा उसे निवारण ना कर सके आपको सिर्फ ध्यान करना है परमात्मा से जुड़े रहना है परमात्मा से जुड़े रहोगे तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है योग में इतनी ताकत है जी अजय जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आ, दो हजार से आपको ज्ञान मिलना शुरू हो गया और 2009 10 में आप जो है इन सभी बीमारियों से ग्रसित हो गए लेकिन उसके बावजूद आप जो है अच्छी तरह से अपना जो है योग मेडिटेशन पर ध्यान देना शुरू किया ज़्यादा आप टाइम देने लग गए और दवाइयों के साथ साथ आपने मेडिटेशन का प्रयोग किया और आज बिल्कुल स्वस्थ हैं आज का पोजीशन क्या है आप फिर से दवाइयाँ बंद हैं या चालू है या आप कम्प्लीटली ठीक हो गए जी मेरी दवाइयाँ तो चालू है जो गवर्नमेंट से मिलती है ए करके एच आई एचआईवी के लिए वो दवाई चालू है लेकिन मेडिटेशन भी चालू है योग भी चालू है परमात्मा से लगातार ध्यान चालू है तो आप हेल्दी फील कर रहे आ, हैं हेल्दी है। फील कर रहा मैं बहुत आ, बहुत बढ़िया बढ़िया तो चलिए मेडिटेशन और मेरा कहना है सबके लिए कि उन्होंने भी परमात्मा से ध्यान लगाए रखना रह, है कोई भी शारीरिक रूप से बीमारी हो मैं दिव्यांग भी हूँ पैर से मेरे को 69 परसेंट दिव्यांग का प्रमाण पत्र भी है मेरे पास में फिर भी मैं फील्ड में यानी काम में कंटिन्यू हूँ कंटिन्यू चालू है चलिए आज ये जी बात ही अच्छी बात आपने बताया अभी मेडिसिन आपके रनिंग चालू है लेकिन उसके साथ में आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी फील कर रहे हैं क्योंकि आपको एक सदमार्ग मिल गया है और विधि पता चल गया आपको इसीलिए आप हर बीमारी पे विजय पाकर अपने आप को स्टेबल रख रहे हैं और अभी सब काम कर रहे हैं आप प्रॉपर्टी डीलिंग का, का काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ मेडिटेशन का भी जो प्रयोग है वो आप रेगुलर कंटिन्यू कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि एक जैसे बीमारी का पता चला तो आपको घबराहट हुई या फिर कुछ सोचा आपने क्या हुआ नहीं सर ऐसा हुआ जब बीमारी एकदम से डॉक्टर लोगों के पास में, में गया तो थोड़ी तकलीफ शुरू होना गई पेट में तकलीफ बुखार आने लगा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था डॉक्टर के पास ठीक से तो अचानक एक घर के ही डॉक्टर है हमारे होम्योपैथी के बेरुड़ कर करके तो उन्होंने मुझे हड्डी में शायद आपके बुखार हो अच्छा ऐसा बोल के अकोला भेज दिया हड्डी में के पानी निकालने के बाद में जो ऑपरेशन होता है उसके अंदर हड्डी की बुखार पता चलती है तो उस, उसके लिए मैं गया अकोला तो मैं अकेला गया था तो अकेला जाने की वजह से डॉक्टर बोले ये छोटे प्रकार का ऑपरेशन ही है इसके लिए कोई ना कोई साथ में आपके चाहिए तो मैं बोला आप साथ में तो कोई लाया नहीं फिर नीचे उतरा एक ऐसा ही रहा चलते आदमी को पकड़ा उसको चाय पिलाया मैंने बोला भाई साहब दो मिनट हमारे साथ दवा खाने तक चलिए और सिग्नेचर कर दीजिए सिर्फ आपको सिग्नेचर करना है बोल क्या काम है वो घबराया थोड़ा सिग्नेचर क्यों करना है मैं ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा सिग्नेचर कर देंगे तो मेरा ऑपरेशन आज ही आज की तारीख में हो जाएगा तो बंदा आ गया मेरे साथ में ऊपर और सिग्नेचर कर दिया डॉक्टर ने पूछा उसको आप पहचानते हुए हाँ पहचानते ऐसा करके सिग्नीचर कर दिया डॉक्टर ने ऑपरेशन किया फिर उसका रिपोर्ट जो है वो बोले दो दिन के बाद में मिलेगा आपको दो दिन तो रुकने का काम नहीं है अब फिर वहाँ से मैं निकल के आ गया फिर दो दिन मेरे को यानी बिजी था काम में एक्टिविटी चालू ही थी तो छोटे भाई को बोला मैंने कि वो रिपोर्ट टू लेके आ जा तो बिल्कुल तो डॉक्टर जो घर के ही डॉक्टर थे कर जी और छोटा भाई विजय तो उन्होंने क्या किया दोनों मिलके मेरे पीछे ही कॉल कर दिया डॉक्टर को तो जो डॉक्टर थे हमारे होम्योपैथी के कर्जन वो भी और ये जो विजय छोटा भाई तो इन्होंने मेरे पीछे ही डॉक्टर को कॉल कर दिया कि भाई प्रॉपर्टी डीलिंग में घूमता रहता है किसी के कांटेक्ट में आ गया होगा ऐसा जो भी अब कैसे हुआ हो तो मुझे भी पता नहीं लेकिन हो गया बस तो कहीं कांटेक्ट में आ गया होगा उस वजह से उन्होंने मेरे पीछे डॉक्टर को कॉल करके बोल दिया कि मैं अजय वेरुड़कर बोल रहा हूं मेरा एचआईवी टेस्ट भी करवा लेना आप छोटे भाई ने फ़ोन करके बोला डॉक्टर को लेडीज़ डॉक्टर थी मेरे को नाम याद नहीं है तो उन्होंने वो HIV टेस्ट करा लिया तो उन्होंने वहाँ से जल्दी से जल्दी पता चल गया और जल्दी से जल्दी पता चलने में क्या होगा उसके ऊपर एक्टिविटी चालू हो गई कि क्या करना है भाई कोई दवाखाने में बोले कुछ भी करेंगे आप पूरी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो नहीं बचेगा ऐसा होगा वैसा होगा फिर भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी और परमात्मा से तो जुड़े हुए थे ही पहले से परमात्मा की सपोर्ट से फिर ये दवाई वो दवाई चालू मेडिटेशन चालू सब चालू होता रहा ऐसा छोटा भाई की वजह से ये बीमारी का जल्दी से पता लग गया बहुत बढ़िया चलिए अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से बड़ी से बड़ी बीमारी भी मेडिटेशन और ध्यान योग करने से हल्की हो जाती है और वो हमारे अनुकूल हो जाती हैं ये आपने शेयरिंग किया तो जाते जाते एक छोटा सा मैसेज सबके लिए क्या बताना चाहेंगे आप यही है कि किसी को भी अगर बीमारियों पर काबू करना है या खुद में शक्ति पाना है तो उसे आध्यात्म से जुड़ना है परमात्मा के ध्यान में सदा के लिए रहना है hmm. कोई भी बीमारी का डॉक्टर के पास में कुछ इलाज नहीं है हमें खुद पर कंट्रोल करना है अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर है नाइन फोर डबल टू वन एट थ्री सेवन टू फाइव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 के क्यारी में आवनता के पुष्प उगा मंगल चेतना से सकल क्या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 घड़ी हो जाए आओ चीत की क्यारी सकल विश्व को मह काम चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए फिर मिलते हैं चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में रेडियो प्रोग्राम में आपने अजय जी का एक्सपीरियंस शेयर किया है उन्होंने अपना नंबर भी दिया है और मुझे लगता है कि आप इनके अनुभवों से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं सुंदर बना सकते हैं एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने नज़दीकी ब्रह्म सेवा केंद्र से जरूर जुड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति नमस्कार मैं हिम्मत कुमार पांड्या पूना से और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो